गीता तत्वचिंतन ग्यारहवा प्रवचन दुर्योधन की मानसिकता गीता अध्याय एक श्लोक दस्य तेरा कूटश्लोक अपर्याप्त तदस्माक बलम भीष्माक्षित पर्याप्त तिरमेतेषा बलम भीमाक्षित भी ऐसी वह पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना अपर्याप्त है परंतु भीम द्वारा रक्षित इन पांडवों की यह सेना पर्याप्त है इस श्लोक के अर्थ में बहुत मतभेद है दुर्योधन के कथन का आशय स्पष्ट नहीं है उसकी बात कुछ गोल गोल मालूम होती है कुछ व्याख्याकारों का मत है कि यह श्लोक कूट श्लोकों के अंतर्गत आता है हम पहले कह चुके हैं कि महाभारत के ही अनुसार उसके कूट श्लोकों की संख्या आठ हजार आठ सौ है पर यह कहना कठिन है कि वे आठ कूट श्लोक कौन से हैं कूट श्लोक वे थे जिन्हें समझने के लिए गणेश जी को भी लेखनी रख देनी पड़ती थी अपर्याप्त का जो अर्थ साहित्य में प्रचलित है वह है जो पर्याप्त न हो पर्याप्त का अर्थ बस या काफी माना जाता है इससे अपर्याप्त का सामान्य अर्थ हुआ जो काफी न हो यानी जो पूरा न पड़ता हो यदि पर्याप्त और अपर्याप्त का यही अर्थ लें तब दुर्योधन के कथन का यह तात्पर्य होगा कि उसकी स्वयं की सेना का बल पांडवों को हराने के लिए पूरा न पड़ेगा जबकि पांडवों का सैन्य बल उसकी अपनी सेना को हराने के लिए काफी है पर प्रश्न उठता है कि क्या दुर्योधन इस आशय की बात अपने ही पक्ष के लोगों से कह सकता है फिर ऐसा कहना तो भीष्म पितामह की प्रतिष्ठा पर आघात करना है आगे के श्लोकों से पता चलता है कि दुर्योधन की बात भीष्म पितामह भी सुन रहे थे तो क्या दुर्योधन पितामह के सुनते सुनते उन पर ऐसा आक्षेप कर सकता है फिर भीष्म कौरवों के सेनापति थे सेनापति पर ऐसे विषम समय में और वह भी उसके सुनते कोई राजा ऐसा आक्षेप कर सकेगा इसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती दुर्योधन इतना विचारहीन नहीं था कि भीष्म को नाहक रुष्ट कर ले फिर महाभारत के युद्ध प्रकरण से हमें ज्ञात होता है कि दुर्योधन मन ही मन भीष्म से बड़ा डरता था वह उसके सामने किसी प्रकार का आक्षेप या कटाक्ष नहीं कर सकता था दूसरी बात यह है कि इससे पहले दुर्योधन ने पांडवों से हार जाने की बात कभी नहीं कही अब भी युद्ध की चर्चा हुई तो दुर्योधन ने सदैव जोर दे जोर दे यही कहा कि जीत उसी की होगी महाभारत के उद्योग पर्व में धृतराष्ट्र से अपनी सेना का वर्णन करते हुए वह कहता है अक्षोण्यो मे राज दसैका चमारिता न्यूना परेशा सप्त कस्मा सैत्पराजय बल त्रिगुण तो हम योद्यम प्राह बृहस्पति परेभ्य स्गुणाचे मम राजन न राजनी निक गुणह परेश बहुपश्या भारत बहु बहुगुणमात्मन विषापते एक सामाय बड़ाग्र मम भारत न्यूनताम पांडवाना च न मोहम्मद गंतर्हसी महाराज अपने यहाँ ग्यारह अक्षौणी सेनाएं संग्रहित हो गई है परंतु शत्रुओं के पक्ष में हमसे बहुत कम कुल सात अक्षौणी सेनाएँ हैं फिर मेरी पराजय कैसे हो सकती है राजन बृहस्पति का कथन है कि शत्रुओं की सेना अपने से एक तिहाई भी कम हो तो उसके साथ अवश्य युद्ध करना चाहिए। परन्तु मेरी यह सेना तो शत्रुओं की अपेक्षा चार अक्ष अधिक है इसलिए यह अंतर मेरी संपूर्ण सेना की एक तिहाई से भी अधिक है भारत प्रजानाथ मैं देख रहा हूं कि शत्रुओं का बल हमारी अपेक्षा अनेक प्रकार से गुणहीन न्यूनतम है परंतु मेरा अपना बल सब प्रकार से बहुत अधिक एवं गुणशाली है भरत नंदन इन सभी दृष्टियों से मेरा बल अधिक है और पांडवों का बहुत कम है यह जानकर आप व्याकुल एवं अधीर न हो फिर युद्ध के दूसरे दिन भी जब पांडवगण क्रौंच नामक व्यूह की रचना करते हैं दुर्योधन अपने पक्ष के वीरों को संबोधित करके कहता है पर्व कसह सर्वे महारथा पांडुपुत्र आप सभी महारथी हैं आप में से प्रत्येक योद्धा रथ क्षेत्र में रण क्षेत्र में सेना सहित पांडवों का वध करने में समर्थ हैं फिर सब लोग मिलकर उन्हें परास्त करने इसके लिए तो कहना ही क्या है